श्रीम्यशोदा सुतपदकमे नार कन्या प्रिय गुण कथने ना अनुरक्क्ता ये श्री कृष्ण लीला ललित रस रसकथा सादरऊ नईब कर्ण तान, देखतान गेता कथयति सतत की कीर्तनस्थो मृदंग नंदन पदार बिंद संदमकर सिंधवा परम सौ्य संपदा नंदय तो हृदय मम नम पंकजना nama pankajamalini nama pankajnetra namaste पकज्रे यो ब्रह्म विदाति पूर्व यो वै वेद प्रहिणति तस्म तग्वानुकाशम मुक्षक्षुर्वई शरण मह प्रपद्य वृंदारक बृंद ब्रिंद बंद्य राधा गोबिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा hide you in the dark you सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन को हम को मम इन दोनों प्रश्नों को हल करते हुए विस्तृत विचार विमर्श के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि ये मैं नाम का तत्व समस्त विश्व में दो प्रकार से माना जाता है कुछ लोग मैं को भौतिक मानते हैं कुछ लोग आध्यात्मिक मानते हैं और तीसरा कोई तत्व विश्व में न था न है ना होगा वेद कहता है कि देखो भाई जरा मोटी अकल से सोचो मैं कौन है ये मैं कौन है जब तक आप जीवित रहते हैं तो अपने पिता अपनी माता अपने बड़े भ्राता आदि का सम्मान करते हैं कोई शब्द भी अपमानजनक नहीं बोलते अगर कोई बोले तो उसकी निंदा होती है धर्मशास्त्र भी निंदा करते हैं और लोक में भी निंदा होती है इसलिए प्राणों ही पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता छांदोग्योपनिषद सात पंद्रह एक दो तीन ये अंदर वाला मैं जो आध्यात्मिक है वही मैं मैं है बाहर वाला ये शरीर रूपी भौतिक मैं असली मैं नहीं है ये जो आप पिताजी से कहते हैं वो भी भीतर वाले को कहते हैं भीतर वालों को अजी नहीं हो तो शरीर को कहते हैं पिता अच्छा जी अगर आप शरीर को पिता कहते हैं तो जब भीतर वाला चला जाता है इस शरीर से निकल जाता है यानी कोई मर जाता है तो उसके शरीर को आप कितनी बुरी तरह से बांस ले करके कपाल क्रिया करते हैं कपाल क्रिया यानी बेटा बाप को बांस से उसके सिर में मारता है और सब इकट्ठे होकर उसको जलाते हैं तो अगर आप शरीर को पिता मानते हैं तो इतना बड़ा अपमान पिता का क्यों करते हैं? नहीं जी वो तो चले गए चार बजे हा हा वही तो मैं कह रहा हूं वेद कह रहा है कि जो चार बजे चले गए वो पिताजी हैं ना? न हाँ, बात तो ठीक है अगर वो पिताजी ना हो मानते हम तो फिर इस शरीर को पहले की तरह सजा करके रखे रहते घर में अरे पिताजी को कहा ले जा रहे हो भाई ये तो हमारे पिताजी हैं तुम्हारे पिताजी गए हम लोग बोलते हैं प्लस प्रैक्टिकल जलाते हैं इससे सिद्ध होता है मैं नाम का कोई भीतर वाला तत्व जिसे वेदशास्त्र जीव कहते हैं वो है और ये जीव सनातन है यह भी शास्त्रो वेदों ने बताया नित्य है आज भी हमारे संसार में पूर्व जन्म के स्मरण करने के उदाहरण मिलते हैं और उसकी जांच होती है तो सही पाए जाते हैं अच्छा एक बात बताइए अगर पूर्व जन्म न होता तो बच्चा जब पैदा होता है तो माँ दूध पिलाती है हाँ। तो बच्चे को माँ सिखाती होगी दूध पीने की कला अरे बहुत से बहुत अस्तन मुंह में डाल देगी मां बस लेकिन उस दूध को खींचने की कला कहां से आई बच्चे में अपने आप तो दूध नहीं गिरने लगता अस्तन से खींचना पड़ता है ना उसको मुख से यह नॉलेज कहां से आई बच्चे में तो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा उसको न कोई समझा सकता है न सिखा सकता है और आदमी का ही नहीं गाय भैंस सबके बच्चे जहा अस्तन को मुंह में लगाया वो पीने लगा अरे अपने आप बच्चा बैठे बैठे रोने लगा अपने आप बच्चा हंसने लगा कोई रीजन नहीं इसका पहले से संबंध है तो ये मैं नाम का जीव शास्त्रवेद के अनुसार तो सदा ही नित्य है और इसका एक है कोई अंशी शक्तिमान उसका ये अंश है उसकी शक्ति है वो सर्वशक्तिमान अनंत नामों से पुकारा जाता है अनेक देशों में अनेक धर्मों में हमारे भारत में उसको ब्रह्म कहते हैं भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं और दो नाम आप समझ लीजिए आवश्यक है वो एक नाम ब्रह्म एक नाम भगवान भागवत ने कहा गया बदंती तत् तत्व विद तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेती परमात्मे थी भगवानी शब्द इसी को वेदों ने कहा है एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म एक सगुण सविशेष साकार भगवान तो ब्रह्म और भगवान ये जो दो नाम हैं ये काम के अनुसार हैं दो भगवान नहीं होते काम का क्या, क्या मतलब देखो एक पानी होता है हा एक बर्फ होता है हा एक भाप होती है हा ये तीन चीजें हैं तीनों का काम अलग अलग है ना हाँ। अगर बर्फ की जरूरत है और कोई भाप दे है पागल हुआ है अगर गर्मी की जरूरत है और कोई बर्फ लाद दे ऊपर तो लोग क्या कहेंगे अरे ऐसे ही जीरो पर टेम्परेचर है ऊपर से बर्फ रख रहा है तीनों एक होते हुए भी उनके कार्यो में भिन्नता है पानी ही बर्फ बना और टेम्परेचर दे दिया तो भाप बन गया तो एक पर्सनैलिटी एक सुप्रीम पावर दो रूप में हो गया एक रूप तो बहुत कम शक्ति प्रकट करने वाला होता है एक एक शब्द पर ध्यान दो प्रकट करने वाला सब शक्तियां हैं लेकिन प्रकट नहीं होती कैसे देखो गेहूं होता है चना होता है हाँ। बोरे में बंद है हाँ। साल भर से हा जी वैसे को वैसा आया साल भर बाद जी हा अच्छा अच्छा अब उसको मिट्टी में डाल दिया किसान लोग डालते हैं ना अक्टूबर में हा अब मिट्टी में डाल दिया उसमें सुपरफास्ट फैट अमोनियम सल्फेट पोटास खादे डाल दी और ऊपर से सूरज ने अपना टेम्परेचर दिया इधर हवा ने अपनी चीज दी इधर से पानी ने अपनी सा, अपना सामान दिया तो, तो चार दिन में उसमें एक अंकुर निकला एक महीने में पेड़ निकल आया दो महीने में फल लगने लगा तीन महीने में एक गेहूं का सौ गेहूं बन गया सारी शक्तियां प्रकट हो गई उसी बीज में थी ऐसा नहीं था कि वो जो गेहूं बोरे में है इसमें कुछ शक्ति नहीं है खाली खा लो अरे नहीं नहीं इसमें डाले हैं इसमें पत्ते हैं इसमें फूल है इसमें फल है मिट्टी में डाल के देखो ऐसे ही ब्रह्म नाम की सत्ता जो भगवान का स्वरूप है उसमें बहुत कम शक्तियां प्रकट होती हैं एक तो अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए एक अपने स्वरूप आनंद के लिए और कोई नहीं वो कोई काम नहीं करती वो शक्ति ब्रह्म वाली <coughs> शंकराचार्य उसी ब्रह्म के अनुयायी थे उन्होंने कहा हे hey, मेरे ब्रह्म तुम तो स्तब्ध हो निर्गुण हो कोई गुण नहीं तुम्हारे अंदर किसी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं न प्यार न खार न आकार है ना नाम है तुमसे क्या मांगे तुम क्या दोगे फिर भी देखो ऐसा है पुनरअपी मेरे हृदय में आके बैठ जाओ देखो हाँ। मैं शंकराचार्य का अनुयायी हूँ भक्त हूँ उन्हें भगवान शंकर का अवतार मानता हूँ आप लोग उल्टा पलटा न सोचेंगे लेकिन मैं ज़रा पूछूं शंकराचार्य से कि भाई साहब ज़रा बताइए कि जब वो कुछ करता ही नहीं है तो आपने ये कैसे कहा हृदय में आके बैठ जाओ अरे आप कहते हैं कि तुम तो कुछ करते नहीं हो तुमसे क्या मांगे अच्छा कुछ और नहीं मांगते हमारे हृदय में बैठ जाओ वसस्व अच्छा नंबर दो मैं शंकराचार्य से पूछूं क्यों जी तुम तो वेद को मानते हो ना हाँ हाँ अरे पचासो वेद मंत्रों में भरा है कि वो सदा हमारे हृदय में प्रत्येक जीव के हृदय में रहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो तो एक क्यों कह रहे हो आके हमारे हृदय में वसस्व अरे वो तो बचता ही है तुम्हारे कहने से कोई मतलब नहीं है अगर कोई गाली दे तो भी वो बचता है हिरण्य कशुपू के भी में बसता है रावण के भी में बसता है और सर्व व्यापक भी है और गोलोक में भी है सत्य ज्ञान मनंत नित्य मनाकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोल मनायासम माया कल्पित नाकार मनाकार भुवनाकार क्षमा मा प्रणमत गोविंदम परमानंदम तो सबके हृदय में है ही है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म कुछ करता नहीं इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक की ना तो माया जाएगी और ना तो ब्रह्मानंद मिलेगा तो क्यों जी इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए है पहले उनको मिला नहीं ब्रह्मानंद मिला है कैसे मिला है उनको मालूम बत हो गया गुरु के द्वारा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से तुम्हें कृपा नहीं मिलेगी उनमें कोई गुण नहीं तो उन्हीं का दूसरा रूप है सगुण सब विशेष साकार श्री कृष्ण उनसे भीख मांगो उनकी शरण में जाओ और उनसे कहो कि मैं आपके दूसरे रूप का उपासक हूं मुझे आपका प्रेम नहीं चाहिए अभेद भक्ति मैं करता हूं आप में मिलना चाहता हूं तो अरे ओ भगवान को इससे क्या एतराज है बड़े खुश होंगे क्योंकि हमें मिल जाओ छुट्टी मिली हमको अब तुम्हारे लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और हमसे अलग रहते तो सदा के लिए मुझे दास बनकर रहना पड़ता तो मुक्ति तो बड़े आराम से दे देते हैं भगवान तो सगुण साकार भगवान भी सर्व व्यापक है एक बात ये नहीं भूलिएगा बार बार मैं कह रहा हूं जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्व व्यापक है अंदर भी बैठा है ऐसे सगुण साकार ब्रह्म भी सर्व व्यापक है सर्वतः पाणिपादम सर्वतोपिशिरोखम वेद कह रहा है श्वेता तीन सोलह गीता भी कह रही है यही तेरा तेरा और शंकराचार्य ने भी कहा है यद्यपि साकारो कदेशी सर्व सर्व तथा कदेशी विभात सर्व गर्वात्मा तथा तथाप्ययम सचिदानंद और सर्वगत हैं सर्वात्मा हैं और सच्चिदानंद हैं ये शंकराचार्य मान रहे हैं और उन्होंने ही भाष्य में लिख दिया था कि श्री कृष्ण जो है ये सात्तिक शरीर वाले हैं माइक सत्य गुण माइक होता है इनका शरीर सात्तिक है ब्रह्म का तो शरीर ही नहीं होता और वही बोले कि ये शरीर वाले श्री कृष्ण सच्चिदानंद है और सर्वगत है और सर्वात्मा है तो वे श्री कृष्ण जिनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं हम उनके अंश हैं, उनकी शक्ति है उनसे हमारा कुछ अंश में अभेद है और अधिक अंश में भेद है और ये भेदा भेद तो अपनी जगह पर है मेन बात है हम अनादिकाल से मायाधीन है चान्यो माया सन्निुद्धा श्वेता चरोत्तरोपनिषद चार नौ सदा से मायाधीन है तो मायाधीन होने से क्या हुआ भयम द्वितीयावेश तीसादे त पर्यो स्मृति धनमया तो बुध आ भजे तम भक्त गुरुदेवतात्मा ग्यारह दो भागवत भगवान से विमुख होने के कारण अनादिकाल से मायाधीन है इसलिए अभिनिवेश हो गया अभिनिवेश माने क्या अपना स्वरूप भूल गए अपने को देह मान लिया बस अब देह के सुख के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुआ और पाप और पुण्य ये सब कर्म का बंधन बढ़ता गया अनंत जन्मों के अनंत कर्म हो गए संचित कर्म कहते हैं उसको तो क्या करें इसके लिए दवा बता दिया उसी एक श्लोक में आ भजे तम वो मायाधीश है ना जो उसी का भजन करो और गुरु को साथ रखो आत्मा इष्ट देव और गुरु दोनों को एक मानकर भक्ति करो तब वो कृपा करेगा अंतःकरण शुद्धि के बाद तो वो माया भगा देगा बस फिर कुछ करना नहीं है माया गई देखिए ये। ये जीव है और ये ब्रह्म है ये माया की ओर मुंह किए हैं उसमें आनंद ढूंढ रहा संसार में ये पीछे बैठा है कहता है अरे मेरी ओर देख मैं आनंद सिंधु हूं तेरा अंशी हूं तेरा सब कुछ है गप है वेद में लिखा है कर दे अरे तू अबाउट टर्न हो जा बस कुछ करना धरना नहीं है मेरे लिए कि मेरे पैर दबा खाली अबाउट टर्न हो जा घूम जाओ और अगर नहीं घूमेगा तो अनंत जन्म बीते हैं आगे भी अनंत जन्म बीतेगा तो वो माया धीन अवस्था होने के कारण हमने अनंत पाप पुण्य कर्म करके बंधन में बंध कर चौरासी लाख की पिकनिक मना रहे हैं आ, पिकनिक आ, अरे बड़े विभोर है देह मानते हैं ना अपने को आपको एक मजाक बताऊ <laughs> जंतुर् भाव ए, तस्... ए तस्मिन याम जेत सलभते निर्वृत्ति नीरज्य तीन तीस चार भागवत जिस जिस शरीर में जाता है जीव सब जगह उस शरीर को मैं मान लेता है मनुष्य ही नहीं कुत्ता बिल्ली गधा सुअर मच्छर सब का उतना ही अटैचमेंट है अपने शरीर में जितना मनुष्य का वैराग्य नहीं होता उसको शरीर से नरक स्थिति तीन तीस पांच नरक वाला शरीर भी जो होता है उसको भी छोड़ना नहीं चाहता कोई इतनी आसक्ति है शरीर में जंतुर्व भव ए तस्मिन यानी मनोव्रजेत जिस जिस योनि में जाता है ये जीव उसी शरीर को स्वयं मैं मान लेता है और इतनी ममता कर लेता है कि कोई दबावे अरे बड़ा गंदा शरीर है रे यहा कीचड़ में बेचारा तड़प रहा है मार दू ए, हमको मारो मत हमारा शरीर दबा रहे हो एक मक्खी को एक मच्छर को एक कुत्ते को किसी को दबा के देखो जरा ए क्या कर रहे हो मैं मरना नहीं चाहता खाली मनुष्य ही नहीं एक, एक गला दबा रहे हो तो वो चिल्ला रहा है मैं मरना नहीं चाहता अरे तो कितने दिन से आज मैंने अचानक मेरी निगाह गई टीवी पर तो उसमें न्यूज आ रही थी कि एक स्त्री छत साल से कोमा में है छत्तीस साल से कितने बीमार हो कोई उसका गला दबा के देखो अरे वाकई न दबा देना एक्टिंग में देखो कैसे हाथ पैर करेगा क्या कर रहे हो जी इतनी आसक्ति गंदे देह को अगर आप कहें मनुष्य का देह अच्छा होता है अच्छा चलो और कोई देह को ले लो दबा के देख लो अगर तुम्हारा देह बड़ा अलौकिक है तो।, तो उस पर विचार किया गया नहीं हम शरीर नहीं है ये हमारा शरीर है और ये हमसे उल्टा है इसका सब गुण उल्टा है हम अनाजि हैं और ये शादी है इसका प्रारंभ हुआ है मां के पेट में लेकिन हमारा प्रारंभ नहीं है और ये नष्ट हो जाएगा और हम नष्ट नहीं होंगे न जीवो मृत छ्यारह तीन छांदोग्योपनिषद न आत्मा श्रुतिर नित्यताब्य वेदांत सूत्र दो तीन अठारह जो नित्या शाश्वत पुराण कठोपनिषद एक दो अठारह गीता दो बीस तो शरीर से हमारा वैषम्य है बिल्कुल उल्टा और हम आनंद जो चाहते हैं और शरीर जो आनंद चाहता है ये भी उल्टा हम भगवान का आनंद चाहते हैं हमको ये हमारा भौतिक मन भौतिक सुख दे देकर फुसलाना चाहता है ध्यान दो छोटे बच्चे को फुसलाते हैं ना खिलौना दे के माए ले और रबड़ का एक दे देते हैं मुंह में डाल देते हैं पिए मुझे काम करना है और वो बेवकूफ पीता रहता है और बड़ा मस्ती से पीता है जैसे वाकई अम्मा का पी रहे है। लेकिन मैं नाम का तत्व हर बार जजमेंट देता है ये मेरा सुख नहीं है क्यों एक तो ये सुख सीमित है इससे बड़ा सुख भी होता है और दूसरे ये समाप्त हो जाता है इसी से दुख मिलने लगता है यही मां यही बाप यही बीबी यही पति हमसे हमारा जो सुख है उससे इसका कोई संबंध नहीं है हमने नहीं हमारा नहीं हम आप हमारा जजमेंट इतना पक्का है कि अनंत जन्म बार अनंत जन्म बीत गए अनंत बार स्वर्ग गए हर बार हमने कह दिया मैंने यह हमारा नहीं है तो तुम्हारा क्या है ये मुझे नहीं मालूम लेकिन जब मेरा मुझको मिल जाएगा तो मैं कह दूंगा बस बस रिसर्च बंद, तुम लोगों की छुट्टी लेकिन जब तक नहीं मिलेगा एक भी सर्वेंट छुट्टी नहीं पाएगा ओ तो मनी कान खोल कर सुन लो प्रत्येक क्षण तुमको सर्विस करनी पड़ेगी लाओ हमारा आनंद अपनी इंद्रियों हमारे सर्वेंट है ना वह इंद्रिया उनको लेकर के अपना तुम जहां जहां जाओ आनंद लाओ तो हमारा जो आनंद है अनंत नंबर दो अनंत काल का नंबर तीन प्रतिक्षण वर्धमान जैसे संसार का आनंद प्रतिक्षण घटमान होता है जैसे गंगा जी बहुत पानी वाली है उसे एक बड़ी नहर निकाला बड़ी नहर से छोटी नहर छोटी नहर से और छोटी नहर नाली बन गई और फिर खत्म हो गई वो नहर ऐसे ही संसार का प्रेम है यहां का सुख है और स्पिरिचुअल हैपीनेस जो होता है वो बढ़ता जाता है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम नारद भक्ति सूत्र सवेरे जब आप खड़े होते हैं सूर्य की तरफ तो कितनी बड़ी छाया होती है बड़ी लंबी और खड़े रहिए दोपहर तक तो दोपहर को छाया खत्म हो जाती है आपके शरीर में सिमट जाती है ऐसे ही संसार का प्रेम है संसार का सुख है पहला रसगुल्ला खाया हा, हा, हा, हा, क्या बात है क्या बढ़िया है जिसने बनाया है उसका हाथ चूम लू <laughs> दूसरा खाया हा, हा, हा, बहुत बढ़िया है तीसरा बढ़िया है चौथा ठीक है पांचवा <laughs> अब कृपा करो कृपा करो अरे खाई जाओ भाई खाना पड़ेगा लाओ खा लेते हैं डर के मारे खा लिया उल्टी हो गई अरे ये क्या हुआ अरे पता नहीं क्या हुआ अब तुम तो खिलाते जा रहे हो क्या करें हम जबरदस्ती हो खाया उल्टी हो गई और भगवान वाला प्रेम अब दोपहर को खड़े हो जाइए धूप में सूरज के सामने अब वो बढ़ती गई परछाई बढ़ती गई बढ़ती गई शाम को सूर्यास्त के समय इतनी लंबी हो गई कि आप देख नहीं सकते तो यहां तो अंत हो जाता है परछाई का उधर नहीं होता बढ़ते ही जाता है प्रेम बढ़ते ही जाता है तो वो आनंद कैसे मिलेगा इस पर भी गंभीर विचार किया गया भगवान से मिलेगा और भगवान को पाना होगा लेकिन कैसे पाएंगे इंद्रिय मन बुद्धि से परे है नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो जिस पर कृपा कर देगा और अपनी शक्ति दे देगा वो उसको जान लेगा पालेगा उसकी कृपा भी अंतःकरण शुद्धि की शर्त रखता है उसी को कंप्लीट सरेंडर कहते हैं अंतकरण को शुद्ध करना होगा इसके लिए कर्म का निरूपण किया गया जवाब दे दिया वेदों ने शास्त्रों ने कि कर्म से अंतकरण की शुद्धि नहीं होती ना धर्म जम तत्दयम हृदय की शुद्धि नहीं होती तय स्तानी पू दो सत्रा पाप नष्ट होते हैं कर्म धर्म से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता धर्मे न पाप मपानुदत्त वेद कह रहा है इसलिए वेद व्यास ने भागवत में लिखा यदा यम अनुगृहना भगवान आत्म भाविता लोके वेदे च परिनिष्ठिताम निष्ठिता चार वनतीस छियालीस जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो लोक की भी परवाह नहीं करता और वेद के धर्म की भी परवाह नहीं करता और क्या कहता है वो तत्कर्म हरि तो समारिस उन्चास कर्म वो है जिससे श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रसन्न हो मैंने बार बार आपको बताया है कि धर्म क्या है माम विधत्ते भीधत्ते माम विकल्पया पोह तो हम 11, इक्कीस बयालीस तैतालीस जो भगवान के निमित्त हो बस उसी का नाम कर्म है स्व अनुष्ठित धर्म से संसिधि हरि तो एक दो आठ एक दो तेरा धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्व से न कथा श्रम ये वही केवलम एक दो आठ बस धर्म वो जिससे भगवान खुश हो कृपा करें उनके निमित्त अजी भगवान ने तो चारों धर्मों का वर्णों का और आश्रमों का लंबा चौड़ा डिटेल वेदों में क्यों किया है? और वेद ने भी एक लाख श्लोक का महाभारत बना दिया अरे भाई ऐसा है किसी को मान लो स्वर्ग ही चाहिए तो हमारा धर्म ये जवाब न दे दे कि नए नए तुम्हारे लिए जगह नहीं हमारे यहां और धर्मों में जाओ हमारा धर्म कल्प वृक्ष है मैंने आपको पहले भी बताया था सात्विक सुख भी देता है राजस भी देता है तामस भी देता है जो भर मांगो भगवान से मिल जाएगा अरे एक बार भोलेनाथ जी को ठग लिया एक राक्षस ने आ, उसने भगवान शंकर की लादिनी शक्ति पार्वती में आसक्ति के कारण बर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए शंकर जी ने कहा ठीक है या दे दिया अब उसने शंकर जी को खदेड़ लिया पार्वती मिल जाएंगी हमको आप बेचारे भागे भागे घूमे भगवान के पास गए वो मुस्कुराने लगे श्री कृष्ण क्या हुआ अरे क्या हुआ वो देखो हमारा पीछा कर लिया उसने मैंने उसको बरदान दे दिया था अरे भोलेनाथ <laughs> तो भगवान मोहिनी रूप बन करके अब फिर उस राक्षस को बेवकूफ बनाया उससे कहा कि अरे तुम क्या ये आ, भंगेड़ी की बात मान गए कि सिर पे हाथ धर दो तो ओह भस्म हो जाएगा ये तो धतूरा उतूरा भांग वांग खाते रहते हैं, इस शमशान में रहते हैं, इनको कोई अकल है पहले जो भी बरदे उसकी परीक्षा करनी चाहिए अपने स्वर पे हाथ धर के देखो तो उनने कहा बात भाषा है ऐसा कभी वरदान न देना लेकिन साफ दे देते हैं ब्रह्मा ने दिया हिरण कशबू को अब मुसीबत में पड़ गए साफ जगह ऐसे हुए हैं तो इसलिए भगवान ने ए, सब धर्म बताए हैं सब प्राप्त सामान के लिए किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए एक शराबी से कहो कि जगत गुरुजी का लेक्चर हो रहा है अरे ये करोड़ों जन्म पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगा वो कहेगा जी क्या बात करते हो एक बोतल में जो बात है वो कि लेक्चर में है। ओ, नहीं मानेगा आपकी बात को यही सर आवत अति कठिन आई राम कृपा बिनु आई न जाई बड़ा कठिन है भगवान की ओर घूमना कोई कोई तत्वज्ञ भगवत विषय में टाइम देता है तो भगवान संबंधी कर्म धर्म ही कर्म है मर्त्योदा त्यक्त समस्त कर्म सब कर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए तुम नयात्म भूया कल वो मुझका मुझको पालेगा और मेरे समान हो जाएगा लेकिन कंप्लीट सरेंडर हो मृत्यो यदा त्यक्त सम कर्म निवेदितात्मा आत्मसमर्पण कर दे तदा मृत प्रतिपद्यमानो मनो मै आत्म वै ग्यारह वीस चौंतीस भागवत तो कोई भी कर्म धर्म हो त्यक् चरणां चरण हरे भजन नक्वतेत्र तो बबा भद्रम भूत मुष्य किम एक पाँच सत्रह भगवान के शरण में जाने के बाद अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती भी है उससे तो भगवान संभाल लेते हैं और कर्म धर्म में जरा सी गड़बड़ी हुई तो उल्टा हो जाता है वृतासुर मारा गया इंद्र के बजाय श्री कृष्ण को मारने के लिए किया और स्वयं मारा गया मिथ्या वासुदेव पउंड काशी नरेश प्रहलाद को मारने के लिए किया धर्म का प्रयोग और उनके गुरुपुत्र ही मारे गए वो देखो वरदान पाई हुई होलिका जल गई प्रलाद बच गए तो कर्म धर्म से काम नहीं बनेगा विधिवत हो तो स्वर्ग मिलेगा वो भी माइक नश्वर ज्ञान के विषय में भी विचार किया गया और बताया गया कि वो भी आत्मज्ञान तक करा देगा इसके बाद वो भी हाथ जोड़ देगा कि इसके आगे हम नहीं जा सकते भाई अवात्म ज्ञानी का फिर पतन होगा कोई बच नहीं सकता और अगर कोई ब्रह्मज्ञानी हो गया सगुण साकार की कृपा से ध्यान दो तो वो असली ब्रह्मज्ञानी जो होगा वो तो श्री कृष्ण की ही भक्ति करेगा भगवान ने स्वयं कहा है ज्ञानी ने स्वार्थो हेतुश्च स्वर्गश्चवापवर्गस् थो मद्रित प्रिया 11 उन्नीस दो इसलिए उद्धव से भी कहा भगवान ने ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमान भक्ति भावता ज्ञान विज्ञान संपन्न जब हो जाओ तो मेरी भक्ति करो भगवान ने अर्जुन से कहा बहु नाम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्यते जब पूर्ण ज्ञानी हो जाता है बहुत जन्मों के बाद तो अब मेरी शरणागति करता है सातवन सा सर्वित भजती माम सर्व भावे न भारत जो सर्वबित ज्ञानी हो जाता है वो मेरी भक्ति करता है पंद्रह उन्नीस सब शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं कि पहले तो बिना सगुण साकार की कृपा के ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा और किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया इसका प्रूफ वो श्री कृष्ण की भक्ति करेगा वत्साम स्वभाव भजनम हरे शंकराचार्य के शिष्ट उनकी संप्रदाय वाले मधुसूदनाचार्य कह रहे हैं जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के बहुत से लक्षण कहे गए हैं वैसे एक लक्षण ये भी है कि उनका स्वभाव हो जाता है श्री कृष्ण की भक्ति करना और ये कोई कहे वो तो श्री कृष्ण को नहीं मानते हो ब्रह्म है ये ये तो ऐसी बात है कि हसब ठठाई फुलाऊब गाला असंभव बात कर रहा है वो वो ज्ञानी नहीं है वो कैसा ज्ञानी है बताओ अध्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्र मुक्ति को पिषत दो पैसठ वेद कह रहा है ब्रह्म तत्व न जाना दरबी पाक यथा जैसे करछी होती है ना लोहे की स्टील की स्त्रिया इस्तेमाल करती है भोजनालय में वो हलवा में भी जाती है तरकारी में भी जाती है नमकीन में भी लेकिन उसके भाग्य में स्वाद नहीं है कि हलवा चला रहे हैं तो बड़ा सुंदर लग रहा है और तरकारी में डबल नमक पड़ गया है बड़ी खराब है लेकिन वह अपना चलाए जा रही है उसको इससे क्या मतलब वो तो लोहे की है ऐसे ही ज्ञानी होते हैं हमारे देश में नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात अ कौड़ी कारण मोहब करही बिप गुरुघात एक बार मैं रायगढ़ में प्रवचन दे रहा था वहां एक महिला आई उसके साथ 20-25 महिलाएं थी आ, बड़ा उसका प्रचार वगैरा था वहां लोगों ने कहा एक माताजी आ रही है ब्रह्मानंदी उनका नाम है ओ आई सामने बैठी बैठी बड़ी अकड़ के तो हमने पूछा तुम क्या करती हो ने कहा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती हूँ अरे हमने कहा क्या उपदेश करती हो क्यों लोगों को जप करना बताती हूँ क्या जप करना बताती हो उनने कहा तत्तु मसी मैंने कहा तत् मसीह क्या चीज है ईसा मसीह तो सुना था मैंने आपको नहीं मालूम है हमने कहा नहीं मैं तो बता दो कहा लिखा है ये कौन से वेद में कौन से उपनिषद में कौन से ग्रंथ में है चलो जी शिष्यों को इशारा किया चली गई वो जो वेदमंत्र है ना तत्वी उसी को तत्मसी बोल रही थी पढ़ी लिखी थी ऐसे ही। तू ब्रह्म है तत्वमासी, तत्वमासी। एक, एक ये उपनिषद का मंत्र है उसको उनको गुरुजी ने मान लो सही ही बताया हो तो वो अपना और याद करते करते गलत हो गया ऐसे ज्ञानी है हमारे देश में जहा देखो झुंड है सन्यासियों का ये सब निराकार ब्रह्म के उपासक है शब्द का अर्थ नहीं मालूम कि निराकार बोलना चाहिए कि निरंकार बोलना चाहिए तो है ऐसे ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा न चला है तो फिर अंतिम रह गई अब एक भक्ति की लेकिन आज नहीं कल बोलिए लाड़ लाल की